महाभारत शांति पर्व एको नवीन सततमो शतमोध्याय सेवकों को उनके योग्य स्थान पर नियुक्त करने कुलन और सत्पुरुषों का संग्रह करने कोष बढ़ाने तथा सबकी देखभाल करने के लिए राजा को प्रेरणा विष्णुवाचन एवं गुणयुतान भृत्यान स्वय स्थाने स्थान निजयसी कृत सराज्य फलमश्नुत विस्म जी कहते हैं युद्धिर इस प्रकार जो राजा गुणवान भित्यों को अपने अपने स्थान पर रखते हुए कार्यों में लगाता है वह राज्य के यथार्थ फल का भागी होता है न अभिसत्यतः आरोप्य नरोप्य स्वास्थान उत्क्रम्या प्रमाद्य पहले कहे हुए इतिहास से यह सिद्ध होता है की कुत्ता अपने स्थान को छोड़कर ऊंचे कदापि न बिठावे क्योंकि वह दूसरे किसी ऊंचे स्थान पर चढ़कर परमात करने लगता है इसी प्रकार किसी हीन कुल के मनुष्य को उसकी योग्यता और मर्यादा से ऊंचा स्थान मिल जाए तो वह बस उस श्रृंखल हो जाता है स्वजाते गुण सम्पन्ना शेष कर्म सु प्रकर्तव्या क्षमा स्तू ना जो अपने जाति के गुण से संपन्न हो अपने वर्णोचित कर्मों में ही लगे रहते हों उन्हें मंत्री बनाना चाहिए किंतु किसी को भी उसकी योग्यता से बाहर के कार्य में नियुक्त करना उचित नहीं है अनुरूपाणी कर्माणी भृत्येभ्यो प्रयक्षती गुण सम्पन्नो राजा फल जो राजा अपने सेवकों को उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य सौंपता है वह भृत के गुणों से संपन्न हो उत्तम फल का भागी होता है सर्वस्थाने व्याघ्रो व्याघ्रप्यो दीपो दीपी, दीपी दीपी दीपी यथा तथा अं। सरभ को सरभ की जगह बलवान सिंह को सिंह के स्थान में बाघ को बाघ की जगह तथा चिते को चीते की स्थान पर नियुक्त करना चाहिए वर्णों के लोगों को उनकी मर्यादा के अनुसार कार्य देना उचित है कर्म स्पेहान रूपे शून्य यथा विधि प्रतिलोम नम फल सब सेवकों को उनके योग्य कार्य में ही लगाना चाहिए कर्म फल की इच्छा करने वाले राजा को को चाहिए कि वह अपने सेवकों को ऐसे कार्यों में न नियुक्त करे जो उनकी योग्यता और मर्यादा के प्रतिकूल पड़ते हो यह प्रमाण मतिक्रम्य प्रतिलोम नृत्यां सा जो बुद्धि ही नरेश मर्यादा का उल्लंघन करके अपने भृत्यो को प्रतिकूल कार्यों में लगाता है वह प्रजा को प्रसन्न नहीं रख सकता न बालिशान चुद्रा ना प्राज्ञा ना इंद्रिया ना कुली, ना, ना सर्वे स्थाप्या उत्तम गुणों की इच्छा रखने वाले नरेश को चाहिए कि वह उन सभी मनुष्यों को काम में न लगावे जो मूर्ख, नीच, बुद्धिहीन, अजित्रिय और निंदित कुल में उत्पन्न हुए हो साधव कुलजाशूरा ज्ञानवंतो न सूका अशुद्रा शुचयो दक्षादरा पारिपार साधु कुलीन शूरवीर ज्ञानवान अदोषदर्शी अच्छे स्वभाव वाले पवित्र और कार्य दक्षा पार्श्वर्ती चौथा प्रकृत जय शुभा स्वस्थानकृष्ट ये ते शूराज बहिश्चरा जो विनित कार्य परायण शांत स्वभाव चतुर स्वाभाविक शुभ गुणों से संपन्न तथा अपने अपने पद पर निंदा से रहित हों, वे ही राजाओं के बाह्य सेवक होने योग्य हैं सिंह से पार्श्व सिंह एवानुको भवेत अंह सहित सिंह वल्लभ ते फल सिंह के पास सदा सिंह से वक्रहते रहे यदि सिंह के साथ सिंह से भिन्न प्राणी रहने लगता है तो वह सिंह के तुल्य ही फल भोगने लगता है यस्त सिंह सभी किरण सिंह कर्म फल न सीह पर भोग तुम स्व स्वभिरुपाशिता किंतु जो सिंह कुत्तों से घिरा रहकर सिंहोचित कर्म एवं फल में अनुरक्त रहता है वह कुत्तों से उपासित होने के कारण सिंहोचित कर्म फल का उपभोग नहीं कर सकता एवम तन्मुष्य सूरय प्रागे बहुशुत कुलीन सह शक्ति कृष्णा तुम वसुंधरा नरेंद्र इसी प्रकार सूरवीर विद्वान बहुश्रुत और पुरुषों के साथ रहकर ही सारी पृथ्वी पर विजय पाई जा सकती है ना, ना, ना, ना महाधन संग्राह वसुधा पाल भृत्य वरं भानों में श्रेष्ठ युद्ध भोपालों को चाहिए कि अपने पास ऐसे किसी भृत्य का संग्रह न करें जो विद्याहीन सरलता से रहित मूर्ख और दरिद्र हो ते ते स्वामी स्वामी कार्य कार्य ये साम जो मनुष्य के में तत्पर रहने वाले हैं वे धनुष से छूटे हुए बाण के समान लक्ष्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं जो सेवक राजा के हित साधन में संलग्न रहते हो राजा मधुर वचन बोलकर उन्हें प्रोत्साहन देता रहे कोशस्य सतत रक्षो यतमाज भी करो वृद्धिरो राजाओं को पूरा प्रयत्न करके निरंतर अपने कोष की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि कोष ही उनकी जड़ है कोष ही उन्हें आगे बढ़ाने वाला होता है कोष्ठागारम चते नृत्यम स्वीत धान्य सुतमृतम सदास्तु सूस्य पर तुम्हारा सदा पुष्टिकारक से भरा रहना चाहिए और उसकी रक्षा का भार श्रेष्ठ पुरुषों को सौंप देना चाहिए तुम सदा धन की वृद्धि करने वाले बनो नित्य युक्ता से भृत्याण को ज नाम चयोगेश वै सारध्य मिहेशते तुम्हारे सभी सेवक सदा उद्योगशील तथा युद्ध की कला में कुशल हों घोड़ों की सवारी करने अथवा उन्हें हाथने में भी उनको विशेष चतुर होना चाहिए बंधो जनावे मित्र पौर भव कौरवनंदन तुम जाति भाइयों पर ख्याल रखो मित्रों और संबंधियों से घिरे रहो तथा पूर्वासियों के कार्य और हित की सिद्धि का उपाय करो धूढ़ाको ये नैषि बुद्धे सुनो स्वाभिता तात शुणो निर्दर्शनम ता कि भूय तुम्हारे निकट प्रजापालन विषयक स्थिर बुद्धि का प्रतिपादन किया है और कुत्ते का दृष्टांत सामने रखा है अब और क्या सुनना चाहते हो महाभारत शांति परमानुशासन पर एक सतत बोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कुत्ता और ऋषि का संवाद